इसका विग्रह कैसे दिए थे पहले पहलेका बनाना पड़ेगा फिर न औ एकांतिक अनैकान्तिक ऐकांतिकों के लिए ठग होने से पहले स्वार्थ में ठग होगा उससे पहले एकांत तो एको अंतो ही थी एक अंत एकांत एक का अर्थ तो साध्य अंत का अर्थ तो नियामक साध्य ही नियामक है जिसका तो किसका नियामक कहते हैं कि वो व्याप्ति नियामक अर्थात व्याप्तियात्मक नियामक वो हेतु को कहा जाएगा एकांत एक फिर स्वार्थ में ठोक हो गया ऐकांतिक न एकांतिक्तिक आगे सत्रिविध का साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात तो सभी विचार अनेकांतिक हेतु को तीन विभाग करते हैं तो पहले है साधारण पढ़िए आगे तत्र साध्या साध्याभावत वृत्ति ये साधारण तो साध्या भाव साध्याध्याववत हो गया विपक्ष तो विपक्ष में जो हेतु रह जाएगा उसको कहा जाएगा साधारण अनेकांतिक तो है तो वो अनेकांतिक सभ्य विचार किंतु ये साधारण तो विपक्ष सा, में अगर रह जाने से उसको साधारण कह देंगे तो विपक्ष में जो हेतु रहता है उसको विरुद्ध भी कहते हैं तो अभी वो साधारण कैसे होगा कहेंगे ना ना ये सपक्ष में भी रहेगा सपक्ष में भी रहेगा और विपक्ष में भी रहेगा तो ये जो साधारण सपक्ष में भी रहेगा और विपक्ष में भी रहेगा तो जो विरुद्ध है वो केवल विपक्ष में रहेगा और जो ये साधारण है विपक्ष में भी रहेगा और सपक्ष में भी रहेगा तो विपक्ष में रहेगा सपक्ष में रहेगा और कौन बच गया पक्ष में अगर नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी पक्षीय हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि तो स्वरूपा सिद्धि तो तो ये तो अलग दोष हुआ तो इसलिए कहते हैं ये पक्ष में भी रहेगा केवल विपक्ष में रहेगा तो विरुद्ध होगा इसलिए सपक्ष में रहना पड़ेगा तो सपक्ष विपक्ष दोनों में रहेगा पक्ष में नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि होगा इसलिए कहते ना पक्ष में भी रहेगा तब तो ये हेतु अभी कहाँ रहा तो सर्वत रहेगा ऐसे सर्वत्र रहने वाले को ही साधारण कहेंगे जैसे यहाँ हेतु दे दिया पर्वतो वनीमान प्रमेयत्वा ये प्रमेयत्व हेतु सर्वत्र रहेगा तो यहाँ सपक्ष कौन होगा मानस और विपक्ष जलह पक्ष पर्वत तो ये सर्वत्र प्रमे तो रहेगा तो इसलिए प्रमेयत्व है तो ये साधारण हो गया अच्छा ये साधारण है और अनिकांति का क्यों है कहते हैं साध्य अभाव वाला में रह जाता है ये दोष हो गया साधे अभाव वाला में रह जाने से ये दोष हो गया केव्वल साध्य अभाव में रहे तो भी, मतलब विरुद्ध हेतु होगा ये केव्वल में नहीं रहता है रहता है सर्वत्र किंतु इसमें दोष क्यों आया क्योंकि यहाँ का साध्य अभाव में रह गया साध्य अभाव तो अवृत्तित्व तो व्याप्ति ये तो साध्य अभाव तो वृत्ति हो गया इसलिए व्याप्ति का नियामक साध्य नहीं बना इतने अंश में द्वष हुआ और ये हेतु पक्ष में रहा और सपक्ष में रहा उसके लिए कोई दोष नहीं है विपक्ष में रह गया इस इतने अंश के लिए दोष है, तो है।, हाँ। है विपक्ष में ये हेतु में दोष है हेतु को नहीं रहना चाहिए विपक्ष में इसका न्याय दिन पूर्व में है 110 पृष्ठ में नीचे से पंचम पंक्ति में सव्यभिचार विभज्य दर्शति विचार तीन प्रकार के अनुपसंगारी है साधारण असाधारण अनुपसारीचार्यक्षण विचार का सामान्य लक्षण क्या है कहते हैं साधारणादि अन्यतमत्व साधारणादि अन्यतमत्व ये साधारण असाधारण अनुपसंहारी तीनों में रह जाएगा ये उसका सामान्य लक्षण साधारणादि अन्यतमत्वम तीन है साधारण असाधारण अनुपसंघारी इसमें से अन्यतम जो होगा उसको सभ्य विचार कहा जाएगा सभ्य विचार में तीन आ गए उसमें साधारण आदि अन्यतमत्वम रहेगा क्योंकि साधारण आदि अन्यतम और तीनों से कोई ना कोई होगा तो वही हो गया उसका लक्षण साधारण आदि अन्यतमत्वम ये तीनों में से तीनों में रहेगा साधारणत्व चाध्याभावत वृत्तित्व साध्याभावत वृत्तित्व साध्या यही दो अंश है और दोष वारण कर मतलब अन्य जो दोष अर्थात तो लक्षण अन्य दोष में भी चला जाता था उसको वारण करने के लिए कहते हैं सपक्ष में भी रहता है पक्ष में भी रहता है दोष इतने अंशों को लेकर के हुआ साध्याभाव में रह जाना यही दोष हो गया पर्वतो बन्निमान बनिमान प्रमेयत्वाद्वित प्रमेयत्व हेतु प्रमेत्व हे तो। हो गया हेतु तो। उसमें बन्ही अभावत् वृत्तिप व्यविचारे ज्ञाने प्रमेय तो बन अभावत वृत्ति है कहाँ दिखाएंगे जलह में तभी प्रमेयत्व में बन्ही अभाववत वृत्तिव आ गया ये सहचार हुआ व्यविचार हुआ व्य हुआ तो वे ज्ञान है बन्ही अभाववत अभावत अवृतित्व रूप सहचार ज्ञान फिर होगा बन्ही अभाववत अभावत अवृत्तित्व होने से सहचार होगा बन्ही अभाववत अभाव अवृत्तित्व ये व्यतिरेक सहचारण अन्वय सहचार का सहचार बनी अभाव वाला में हेतु नहीं रहना ये व्यतिरेक में सहचार हुआ तो अगर आपका व्यभिचार ज्ञान हो जाएगा तो बनी अभावत अवृत्तित्व रूप जो सहचार ज्ञान व्याप्ति ज्ञान ये व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो गया तो साधारण सब सव्यभिचार जो है वो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हुआ अनुमिति का नहीं है परामर्श का नहीं है ये व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हुआ अनुमिति तत्कर्ण अन्य कहा गया था ये अनुमिति का करण है व्याप्ति ज्ञान यहाँ व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हुआ यहाँ बेहतर व्याप्ति नहीं हुआ मतलब ये कह दिए होगा नहीं होगा ना ये न हो गया जिसमें वेतर की व्याप्ति नहीं है तो वहाँ व्यभिचार नहीं होना चाहिए नहीं है तो व्याप्ति नहीं है तो अलग बात है जैसे केवल अनु हुआ उसमें वेतरिक व्याप्ति है क्या नहीं है किंतु के व्यभिचार नहीं हो जाना चाहिए व्यविचार हो गया तो फिर व्याप्ति नहीं रहा एक भी व्यविचार हो जाएगा तो उसमें व्याप्ति नहीं है व्याप्ति नहीं रहे सहचार नहीं रहे अलग बात है व्यविचार हो जाना यहाँ व्यक्तरिक व्यविचार हो गया, गया। बनी अभाव है व्यतिरक है सहचार होना चाहिए अवृत्ति तो होना चाहिए नहीं हुआ व्यक्ति व्यविचार हुआ तो व्यक्ति व्यविचार हो जाने से या नहीं होगा यहाँ अनुचार अनुयचार भी हो जाएगा यहाँ देखिए यत्र प्रमे तत्र बनी ऐसे होगा यत्र तत्र बन्नी। हो जाएगा ये बहुत कठिन है क्या यत्र प्रमेयत्र तत्र बनी ऐसा मिले होगा क्या कहा क्यों नहीं होगा तो सर्वत्र तो तो होने से क्या हुआ तो, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ प्रमेय तो है वनी नहीं है सर्वत्र ये कोई शब्द नहीं है ना हाँ कहाँ दिखाएंगे विपक्ष हृदय में देखिये प्रमेयत्व है वनी नहीं है ले यहाँ अनु व्याप्ति भी नहीं रहेगा व्याप्ति तो नहीं रहा अन्य भी, भी नहीं रहा जहाँ एक व्यविचार हो जाएगा तो दूसरा भी व्याप्ति नहीं रह पाएगा इसलिए व्यभिचार तो नहीं होना चाहिए व्याप्ति हो जाए ठीक है लेकिन व्यविचार नहीं होना चाहिए, चाहिए। तो कोई भी व्याप्ति नहीं हुआ तो व्यतृक व्याप्ति का व्यविचार दिखा दिया तो व्यक्ति की व्याप्ति का व्यविचार हो गया तो की व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा तो जहां की व्याप्ति में व्यविचार हुआ वहां अनु व्याप्ति भी नहीं मिलेगा क्योंकि की व्याप्ति में व्यविचार क्यों हुआ साध्य तो अभाव वाला में हेतु रह गया अन व्याप्ति होना चाहिए जहां हेतु है वहां साध्य रहना चाहिए किन्तु कहां होगा साध्य अभाव वाला में हेतु है तो व्यति में व्यविचार हो गया और जहाँ हेतु है वहां साध्य मिलेगा फिर साध्य अभाव वाला हेतु रह गया ना तो जहाँ हेतु है वहां साध्य नहीं मिलेगा कहीं एक दो जगह हो सकता है तो अन्वय में भी व्यविचार होगा जहाँ व्यतिरिक में व्यभिचार होगा वहां अनु में भी व्यविचार होगा व्यतिरिक्त में व्यविचार का क्या और साध्य अभाव वाला में हेतु रहा जहां भी ऐसे होगा साध्य अभाव वाला में हेतु रहेगा वहा अन्वय व्याप्ति मिल जाएगा क्या साध्य अभाव वाला में हेतु रह रहा है वहाँ हेतु है साध्य है तो फिर मिलेगा? तो तो भी विचार विचार होगा, होगा। है? मिलेगा मिलेगा तो जहा हेतु है वहाँ साध्य है मिला और जहाँ हेतु है वहां साध्य है, नहीं है ये भी मिला तो फिर हेतु व्याप्ति वाला कहा जाएगा इसलिए कहा गया ना वृत्ति तत्व व छिन्न प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए पांच जगह में मिला अगर एक जगह में नहीं मिला तो भी वो दुष्ट हो जाएगा एक जगह में नहीं मिला तो जहां आप अभी पक्षीय बनाए हैं वहा साध्य मिलेगा कैसा निश्चय कर लेंगे ये बिचार अब चार में दिखाते हैं देखिए हेतु है हे साध्य है एक जागा में दिखाया हेतु है हे साध्य नहीं है जहाँ संदेह है वहाँ निश्चय हो जाएगा तो कहेंगे हम इतना दिखाया इतना दिखाने से क्या होगा एक जागा में नहीं है तो वहां भी संशय होगा तो ऐसे तो विचार होगा मतलब संदेह का निराकरण नहीं होगा निश्चय नहीं होगा अच्छा आगे हाँ ये हो गया साधारण और निकांति का आगे असाधारण के लिए पढ़िए सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र भृति यहाँ सपक्ष विपक्ष है यहाँ सपक्ष विपक्ष है तभी तो, तो कहेंगे सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ता पक्ष मात्र भृति तो सपक्ष अगर नहीं रहा सपक्ष क्या काम में लगता है सपक्ष क्या काम का है क्यों हम सपक्ष क्या काम का है करता क्या है उनको क्या मदद कर जाए अन्य व्याप्ति को बताएगा और विपक्ष व्याप्ति का तो कहते हैं यहाँ सपक्ष विपक्ष है किंतु हेतु सपक्ष में नहीं रहा नहीं रहा तो अन्य व्याप्ति मिलेगा नहीं मिलेगा हेतु विपक्ष में नहीं रहा तो बेहतर की व्याप्ति नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा कहेंगे वहा साध्य नहीं है विपक्ष साध्य नहीं है और हेतु भी नहीं है आपको व्यक्तरिक व्याप्ति हो जाना चाहिए वितरक व्याप्ति हो जाना चाहिए क्योंकि विपक्ष में हेतु नहीं रहता है साध्य अभाव अभा तो अवृत्ति हुआ हेतु तो आपको व्यक्तरिक व्याप्ति मिल जाना चाहिए यहाँ ये संशय है कि इसको क्यों फिर दो सौ में डालते हैं आपको तो को बेहतरीन मिलना चाहिए इसलिए दो कहते हैं कि इतने सारे सपक्ष है कहीं भी ये हेतु नहीं है अगर केवल विपक्ष होता और उसमें हेतु नहीं रहता तो ये निश्चित तो हो जाएगा कि ये विपक्ष में कभी रहता ही नहीं तो अर्थात देखिए सपक्ष में रहेगा किंतु सपक्ष भी है और उसमें भी नहीं रहता है आपको कैसे निश्चय होगा सपक्ष नहीं है तो निश्चय हो जाता है किंतु सपक्ष भी है किंतु उसमें नहीं रहा इसलिए दुष्ट है विपक्ष में नहीं रहना केवल इतने मात्र के दोष नहीं है सपक्ष है उसमें भी नहीं रहा अगर सपक्ष नहीं है तो वो केवल वितरित हो जाएगा वो सदहेतु होगा किंतु सपक्ष है और उसमें नहीं रहा तो फिर ये दुष्ट माना जाता है तो जैसे यहाँ दे दिए शब्द नित्य शब्दत्वाद तभी यहाँ सपक्ष कौन हो जाएगा सपक्ष मिलेगा नहीं साध्य क्या है नित्य तो कहीं रहेगा आकाश आदि हो जाएंगे तो उस सपक्ष होंगे उसमें शब्दत्व तो रहेगा नहीं रहेगा विपक्ष कौन होगा घटपट आदि हो जाएंगे उसमें शब्दत्व तो रहेगा नहीं रहेगा सपक्ष भी है विपक्ष भी है किंतु यह तो कहीं नहीं रहा केवल पक्ष मात्र में रहा अगर सपक्ष नहीं रहता तो फिर कोई बात नहीं सब तक तो सपक्ष भी नहीं है उसमें हेतु भी नहीं है कोई बात नहीं विपक्ष है विपक्ष में नहीं है निश्चय हो जाएगा ये हेतु कभी भी विपक्ष भी में नहीं रहने वाला है किन्तु ये तो हो गया विपक्ष में तो नहीं रहा सपक्ष में भी नहीं रहता है फिर कैसे निश्चय होगा ये ये दो हो गया शब्दत्व ही सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अन्यभ्य व्यावृतम शब्दमात्रवृत्ति तो केवल पक्षमात्रवृत्ति हो गया अच्छा सर्व सपक्ष विपक्ष्य व्यावृत तो दो भाग करते हैं सर्व सपक्ष व्यावृत हो जाएगा सर्व विपक्ष व्यावृत हो जाएगा सर्व सपक्ष व्यावृतम सपक्ष होता है निश्चित साध्य वाला तो निश्चित साध्य वृतित्व निश्चित साध्यवत अवृतित्व तो जो साध्यवत वृत्तित्व तो जिसमें आएगा जो साध्यवध वृत्ति होगा उसमें साध्य का आएगा आ जाएगा जो साध्यवध वृत्ति होगा उसमें साध्य समान नहीं तो आ जाएगा तो साध्यवध वृत्ति में साध्यवध वृत्तित्व आएगा ये हो गया साध्य समान अधिकरण वृत्तित्व अर्थात साध्य तो समान और साध्य अवृतित्व का अर्थ साध्य असमान उसी को आगे कह दिया च साध्य असमानधिकरण्यम अभी हेतु में साध्य असमानधिकरणियम आ गया अन्वय व्याप्ति क्या है ये तो ये तो उसका जो सिद्धांत लक्षण है अन्य व्याप्ति का व्यापक सामान अधिकरण व्यापक हो गया साध्य सामान अधिकरण तो अभी आपको विपक्ष निश्चित आप विपक्षित्व हुआ अर्थात साध्य का असामान अधिकरण नियम आया जहाँ साध्य का असामान अधिकरण नियम आएगा जिस हेतु में उस हेतु में फिर साध्य सामान आएगा नहीं आएगा तो उसी को आगे कहते हैं हेतु साध्य असामानधिकरणीय निश्चिते हेतु में अगर साध्य असामानधिकरण्य का निश्चय हो गया क्योंकि साध्य वो तो अवृत्तित्व आया तो साध्य असामानधिकरण्य निश्चित हो गया तो साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध हो गया साध्य सामानाधिकरण यही व्याप्ति है तो ये प्रतिबंध हो गया क्योंकि साध्य असामानधिकरण्य आ गया अच्छा तो ये सपक्ष में ये नहीं रहा और विपक्ष में तो नहीं है विपक्ष में नहीं होना कोई केवल बेहतरी की हो सकता था किन्तु सपक्ष में नहीं रहने से ये दोष हो गया संशयग्रस्त हो गया अच्छा आगे अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहता अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत ही नहीं रहा जो असाधारण था इसमें अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत था अन्य दृष्टान्तों को क्या कहते हैं सपक्षया। सपक्षया। और के तो साधारण में है किंतु उसमें हेतु नहीं रहा यहाँ सपक्ष विपक्ष ही नहीं है इसलिए ये तो और बड़ा दोष है यथा सर्व अन्यम तो इसमें इम, सपक्ष्य कौन हो जाएगा आकाश पक्ष। कैसे होगा ना सपक्ष्य कौन हो सकता था पक्ष को भी छोड़ दीजिए सपक्ष्य कौन हो सकता था सपक्ष्य कौन हो सकता था साध्य क्या है किसमें रहेगा? वो सब किसमेंगे हो सकते थे और विपक्ष कौन हो सकता था आकाशवादी वो सब हो सकते थे किंतु यह सर्वम पक्ष कर दिया इसलिए वो सब तो सर्व के अंदर आ गए तो यहाँ सपक्ष विपक्ष और रहा ही नहीं सपक्ष विपक्ष हो सकते थे अगर पक्ष आप सर्वम नहीं बनाते तो बनाने से पक्षय पक्षय ही नहीं रहा। कि दृष्टांतो नास्ति। सेपक्ष न्याय दृष्टों में लक्ष्य अहुपहारो अश अस्तीहारी तम अहति चुरादी गण्य धा लक्ष्य धत अन्वय उध दृष्टांत अभाव दोनों प्रकार के दृष्टान्त तो नहीं रहने से व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ती अन्वय व्याप्ति ज्ञान के लिए सामग्री भी नहीं है व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान के लिए सामग्री भी नहीं है सामग्री क्या है एक नंबर टिप्पणी अन्वयव्याप्ति ज्ञान से सामग्री अन्वय सहचार अन्वय सहचार अगर है तो उसका ज्ञान हो, हो, तो हो, हो जाएगा क्योंकि अन्वय सहचार यही अन्वय व्याप्ति है उसका ज्ञान सहचार हो तो ज्ञान हो जाता के व्याप्ति ज्ञानों से सामग्री के सहचार घट ज्ञान का सामग्री घटक होगा हो जाएगा घट है तो घट ज्ञान होगा इसी प्रकार के अन्वय सहचार का सामग्री हो गया अन्वय सहचार अन्वय व्याप्ति अर्थात अन्वय सहचार अनुय व्याप्ति ज्ञान के लिए सामग्री हो जाएगा के ज्ञान के लिए सामग्री हो गया वितरिक सहचार सच वो नहीं मिलता क्यों सपक्ष अप्रसिद्धे विपक्ष अप्रसिद्धेश्च नास्ति यस्य धूम हेतु हो सपक्ष विपक्षच प्रसिद्ध धूम हेतु के लिए बनी साध्य है सपक्ष विपक्ष प्रसिद्ध है तस् महानात्मक सपक्ष अच्छा आगे देखेंगे जे जब हम कहते हैं पर्वतो बन्नीमान धुमात यहाँ सपक्ष कौन है महानसम हम कहेंगे कि बन्धिमान महानसम ऐसे हुआ बन्नीमान महानसम कहेंगे तो जब बन्धिमान महानसम कहेंगे इसमें प्रकार कौन हुआ बन्नी और विशेष महानशा तम तो कहेंगे बनी प्रकार का ज्ञान का विशेष्य कौन होगा महानसा और महानस विशेष्य ज्ञान का प्रकार बनी हो जाएगा तो महानस विशेष्य ज्ञान प्रकार प्रकार अर्थात तो ज्ञान का तीन विषय बनते हैं कौन कौन तभी तो जो प्रकार बनता है वो भी ज्ञान का विषय बनता है बनता है, तो महानक होगा बनी विषय, तो भिशय। महानस विषयक ज्ञान ज्ञान अर्थात निश्चय, निश्चय ज्ञान एक संशय ज्ञान नहीं भ्रमण है हम कहेंगे महानस विषयक निश्चय विशेष्य कौन हो रहा है महान अच्छा विषय मह, महानस विशेष्य निश्चय विषय बनी होगा बनी होगा महानस विशेष्यक निश्चय विषय क्या हुआ महानस महान सै जिसका निश्चय का महानस बोलिए दोबारा बोलिए बनी हो रहा है तो ये जो बनी है हमारा साध्य है ओके तो महानस विशेष्य का निश्चय विषय साध्य हो जाता है और भी हो सकता है मतलब ये अन्य विशेष्यक निश्चय विषय साध्य हो सकता है महानस एक हो गया हो कौन यज्ञशाला तो यज्ञशाला विशेष्यक निश्चय विशेष्य साध्य हो सकता है तो कुछ दो चार हो सकते हैं इसे हम कहेंगे किंचित महान से नहीं कहकर कहेंगे किंचित तो किंचित विशेष निश्चय विषय साध्य बनता है यहाँ तो साध्य क्या हो जाता है विशेष्यक विषय विषय बोलिए आप इसको विषय होता है साध्य तो जिसका सपक्ष मिलेगा वही किंचित विशेष्यक विषय ऐसे साध्य होगा और जिसका नहीं होगा किंचित विशेष्यक विषय बनेगा फिर क्या बन जाएगा आ भिशयो. आ भिशयो? आ भिशयो. तो क्या कहेंगे किंचित किंचित किंचित विशेष्यक विशेष्यक कौन हो रहा है किंचित विशेषक निश्चय अषय साध्य बन रहा है ये ऐसा क्यों बन जा रहा है नहीं मिला सपक्ष नहीं मिला किंचित विशेषक निश्चया विषय ऐसे साध्य हो रहे हैं जो हेतु का ऐसे साध्य होगा किंचित विशेषक निश्चया विषय ऐसे साध्य होगा जिस हेतु का क्या समाज करने से हेतु का कह पाएंगे बहुरी करना पड़ेगा कैसा कहेंगे अविषय का तो साध्य हुआ हेतु में लेना है किंचित विशेषक निश्चय अ निश्चय अविषय ऐसा कहेंगे तो ये तो साध्य को ही कहेगा किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्य साध्य अविषय हो रहा है किंचित विशेषक निश्चय विषय वही साध्य हो रहा है ये साध्य है जिस हेतु का तो विग्रह क्या कहेंगे किंचित विषयो विषयह विषय कौन हो रहा है साध्यश इसमें दो घटक पद हैं प्रथम घटक पद कौन है हा? क्योंकि किंचित विशेषक निश्चय विषय ये कौन है तो यही दोनों घटक पद हो रहे हैं दोनों होना चाहिए ना, तो एक पद हो गया साध्य दूसरा पद कौन हो गया ये कौन हो रहा है? साध्य। तो ये बहुब्रीका ये दोनों घटक पद हो जाएंगे पहले विग्रह कही यस्या। यस्या। ये हो गया विग्रह अभी समस्त पद क्या हो जाएगा किंचित विशेषक है क्योंकि किंचित विशेष्यक में कौ क्यों आ रहा है यहाँ के बहुबरी है हम किंचित के स्थान पर पहले महानसव कहते थे महानसम विषय विशेष्यश कहान विशेष्य जिसका है उसके आगे क्या है निश्चय यहाँ तो ज्ञान के लिए बहुरी हो गया फिर आगे हम कर्मधारय करते हैं किंचित विशेष्य का निश्चय ये तो कर्मधारय कर हो गया फिर इसका विषय और अभिषय करते हैं किंचित विशेष्य का निश्चय विषय अभी समस्त पद तो क्या हो जाएगा को, ऐसे हो जाएगा क्या होगा दोबारा किंचित बोलिएस में जाएगा अभी अन्य पदार्थ तो कौन हो जाएगा हेतु तो हेतु में क्या आ जाएगा बोले आप आ गया है तुम्हें ये हेतु में क्यों आया क्या हुआ जिसलिए हेतु में ये आ गया पक्ष नहीं है सपक्ष अगर होता तो किंचित विशेष का निश्चय विषय बन जाता साध्य सपक्ष नहीं बोले साध्य किंचित निश्चय विषय नहीं बना ऐसे जिसका साध्य मतलब विपक्ष नहीं रहेगा विपक्ष नहीं मिलेगा तो उसका क्या नहीं मिलेगा कहीं सपक्ष नहीं रहा तो कहीं साध्य नहीं मिला विपक्षी नहीं रहेगा तो क्या नहीं मिलेगा साध्या भाव नहीं मिलेगा तो फिर साध्या भाव अगर नहीं मिलेगा तो फिर किंचित निश्चय बनेगा <uw mute> किंचित निश्चय विषय साध्या भाव बनेगा <uw difasy>。नहीं बनेगा फिर क्या बन जाएगा साध्या भाव पूरा बोलिए कौन बनेगा साध ये दोनों में भी बहुबरी करेंगे अः कह ये हो जाएगा किंचित विशेषक निश्चय अविषय साध्याभावक ऐसे कौन होगा हेतु तभी तो हेतु में क्या आ जाएगा तुम ये आ जाएगा तभी तो जिस हेतु में किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्व भी आएगा और किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्या भावकत्व आएगा जिसमें आ जाएगा वो हेतु हो जाएगा अनुपसारी अर्थात तो उसका सपक्ष नहीं मिला विपक्ष नहीं मिला इसको मूल में देते हैं मूल में तृतीय पंक्ति में दिया सर्वस्व एव पक्ष पक्ष अतिरिक्त अप्रसिद्धिर भाव सपक्ष हो गया था। तो पक्ष अतिरिक्त कुछ नहीं है सपक्ष विपक्ष नहीं है इसलिए किंचित विशेष्य निश्चय विषया किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्व सती ये अंश क्यों आ गया सपक्ष नहीं, नहीं मिला और किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्या भावकत्वम ये क्यों मिला विपक्ष नहीं है तो साध्यकत्वे सति इस प्रकार की अगर हो जाएगा तो फिर किंचित विशेष का निश्चय हाँ इस प्रकार की अगर हो गया तो आपको अनुय व्याप्ति मिलेगा ना व्यतिरिक व्याप्ति मिलेगा नहीं मिलेगा एतदीय तो ज्ञान इस प्रकार की जहाँ ज्ञान हुआ व्याप्ति संशय जनन द्वारा अभी व्याप्ति में संशय होगा इसमें व्याप्ति है नहीं है संशय हो करके व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम यही व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध है किया तीनों ये व्यविचार होता है व्यविचार होने से सहचार नहीं रहा सहचार ही व्याप्ति है तो व्यविचार हो गया था व्याप्ति ही नहीं रहा अर्थात व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करेंगे ये तीनों तो व्याप्ति ज्ञान का संशय कर दिया व्याप्ति ज्ञान का व्याप्ति का निश्चय नहीं हुआ व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो गया अच्छा वस्तु तो अत्यंत तो भाव अप्रतियोगी साध्यादिकम एव अनुपसारितम अत्यंत भाव अप्रतियोगी साधक जो हेतु में अत्यंत भाव अप्रतियोगी साधक आएगा साध्यकत्वम। अत्यंत भाव अप्रतियोगी साध्य इसमें विग्रह कैसे कहेंगे तो अत्यंता अप्रतियोगी कौन हो रहा है साध्य साध्य अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी हो रहा है ये साध्य का कहाँ अभाव मिलेगा तो जो अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी होगा उसका अत्यंत अभाव कहाँ मिलेगा जी वो अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी है वो प्रतियोगी नहीं है अत्यंत अभाव का वो प्रतियोगी नहीं है जो अभाव का प्रतियोगी नहीं है उसका अभाव कहाँ मिलेगा जो अभाव का प्रतियोगी नहीं है उसका अभाव होगा उसका अभाव नहीं होगा तो जो साध्य अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा वो साध्य का कभी अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा अत्यंत अभाव अप्रतियोगितम एक इसका लक्षण है केवला नभाव अप्रतियोगी केवल नहीं है ना कहते हैं अत्यंत अभाव अप्रतियोगी जो साध्य होगा अर्थात वो साध्य का अभाव कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो साध्य भाव नहीं मिलेगा तो, मिले तो फिर अवृत्ति तुम तो कैसे दिखाएंगे ए, कहेंगे अत्यंता भाव अप्रतियोगी अर्थात तो साध्य का अभाव कहीं नहीं मिला ठीक है आपको साध्य का अभाव होने से आप व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखा सकते थे किंतु तो जो साध्य सर्वत्र रहेगा वो केवल अनु हो सकता है केवल अनु से अन्वय व्याप्ति मिल सकता है तो इसलिए यहां कहते हैं अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्यादि साध्य भी भाव का अप्रतियोगी है और साध्या साध्याभाव भी भाव का अप्रतियोगी है अर्थात साध्याभाव कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा साध्य भी कहीं नहीं मिलेगा साध्याभाव भी कहीं नहीं मिलेगा तो साध्य कहीं नहीं मिलेगा तो अर्थात साध्याभाव सर्वत्र मिलना चाहिए साध्यावा भी कहीं नहीं मिलेगा क्यों कहते सर्वम पक्षे तो ये कहते ये लक्षण वस्तु तस्तु ये ठीक है अब अन्वय व्यक्ति का दृष्टान्त रही तो इस प्रकार के कहते हैं कह देना चाहिए था कि इसका साध्य भी कहीं नहीं मिलता इसका साध्या भी कहीं नहीं मिलता तो अत्यंतभाव अप्रतियोगी साध्या आदि कम साध्य आदि कह दिया आदि पदों से साध्याभाव अर्थात साध्याभाव का भी अभाव कहीं नहीं मिलेगा तो ये लक्षण कहते हैं मूल में दिया अन्वय व्यक्ति का दृष्टान्त इसका अर्थ वही है जो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होता है ये विचार स्पष्ट होना चाहिए थोड़ा जो अत्यंत भाव का अप्रतियोगी होगा उसका अभाव कहा, कहां मतलब वो कहा मिलेगा पदार्थ जो अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी है अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी बन रहा है वो कहा मिलेगा जो अत्यंत भाव का प्रतियोगी होगा उसका कहीं अभाव मिलेगा जो अत्यंत हव का प्रतियोगी होगा उसका कहीं अभाव मिलेगा मिलेगा नहीं तो प्रतियोगी कैसे हो गया मिलेगा जो अत्यंत हव का अप्रतियोगी होगा उसका वो कहा मिलेगा प्रश्न समझ करके जो अत्यंत हव का अप्रतियोगी होगा वो कहा मिलेगा जो अत्यंत होगा अप्रतियोगी होगा उसका अभाव मिलेगा क्योंकि अत्यंत होगा अप्रतियोगी है प्रतियोगी किसको कहते हैं यश्य अभाव जिसको कहते हैं कि ये अप्रतियोगी है इसका अभाव कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जो अप्रतियोगी है वो कहाँ मिलेगा ये प्रश्न है तो जो अप्रतियोगी है उसका अभाव कहाँ मिलेगा जो अप्रतियोगी है प्रतियोगी किसको कहते हैं जिसका अभाव है उसको प्रतियोगी कहेंगे अप्रतियोगी किसको कहेंगे अभाव नहीं है प्रश्न वही है कि अप्रतियोगी कहा मिलेगा तो कहा मिलेगा जिसका अभाव भी नहीं है, है। तो वो तो पदार्थ नहीं मिलेगा कहा मिलेगा प्रश्न तो ये है जो अप्रतियोगी है वो सर्वत्र मिलेगा क्योंकि प्रतियोगी नहीं है ना जो प्रतियोगी होगा उसका अभाव हो सकता है जो प्रतियोगी नहीं होगा उसका अभाव होगा क्या अभाव नहीं होगा तो फिर कहाँ मिलेगा सर्वत्र मिलेगा ठीक है तो कहते हैं कि अत्यंता अभाव का जो अप्रतियोगी है का अप्रतियोगी अर्थात वो सर्वत्र मिलेगा तो कहते हैं अथवा साध्या भाव अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य अथवा तो अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्याभाव अभी यहाँ क्या कहते हैं अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा कि साध्य सर्वत्र मिलेगा तो ये यह अर्थ यहाँ नहीं लेना है साध्य सर्वत्र मिलेगा तो साध्याभाव कहाँ मिलेगा साध्य सर्वत्र मिलेगा तो साध्याभाव कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा <स्थाथ> तो हमको यहा मतलब है कि अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्य हो जाने से साध्य सर्वत्र मिल जाएगा ये आवश्यक नहीं है साध्य साध्याभाव कहीं नहीं मिलेगा और अत्यंता भाव अप्रतियोगी अगर साध्याभाव हो जाएगा अर्थात तो अप्रतियोगी तो साध्या भाव हुआ अर्थात साध्याभाव सर्वत्र मिलेगा तो साध्य कहीं नहीं मिलेगा तो साध्य कहीं नहीं मिलेगा तो अन्य व्याप्ति नहीं होगा साध्य अभाव कहीं नहीं, मिले नहीं, नहीं तो तो मिलेगा तो वितरित व्याप्ति नहीं होगा यहाँ जो अत्यंता प्रतियोगी साध्य तो अर्थात साध्य सर्वत्र मिलेगा इसका अर्थ है कि विपक्षा भाव अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्य ये साध्य का अर्थ हो गया विपक्ष विपक्ष नहीं मिलेगा और अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्या भाव अर्थात साध्याभाव सर्वत्र मिला अर्थात सपक्ष नहीं मिलेगा आदि पद से यहाँ साध्या भाव लेना है इसका अर्थ हो जाएगा सपक्ष कहीं नहीं मिलेगा और साध्यस का अर्थ अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य अर्थात विपक्ष कहीं नहीं मिलेगा ठीक है आज यहाँ तो ओं नीता वसाने नटराज राज राजो